यद विज्ञाना न किंचित अन्य प्रार्थयते ब्राह्मणा कथम तदिगम ये विज्ञान न किंचित अन्य प्राथयते ब्राह्मणा जिसके ज्ञान हो जाने पर ब्राह्मण लोग किसी अन्य वस्तु की इच्छा ही नहीं करते हैं ऐसा वह वस्तु का ज्ञान कथम त उसका ज्ञान कैसे हो सकता है पूछते है।, है कि वही कैसे हो सकता तुम पूछ रहे हो तो हो क्या रहा है फिर तो हो रहा है रोज निरंतर कैसे हो सकता है? पूछ रहा अरे जो कुछ भी तुम जान रहे हो उसी से तो जान रहे हो उसके बिना जानो तुम कुछ सारा संसार जड़ हो जाएगा उस चेतन के बिना उसकी चेत्रता से सब में चेत्रता और उसकी चेत्रता से ही जो हम सब को जान रहे हैं, हैं तमेव भान्तम् अनुभाति इसे कहते रसं गंधं किमत्र तमे भात अनुभा स्पर्शाश्च मैथुना किमशिष्यन रूपम रसम गंध इस के द्वारा ही ये न जिसके द्वारा नाते न इसी के द्वारा एवं भी जानाती गंधम विजाना शब्दान विजाना स्पर्शांश भी जाना मैथुनाश भी जाना रूप रस गंध स्पर्श शब्द और मैथुन से जो कुछ भी संयोग जन्य है, मैथुन से पुरुष स्त्री संबंध को नहीं लेना है मैथुन से जोड़ से मिथुन जोड कहते हैं जोड़ को दो के जोड़ से अर्थात संयोग से और वियोग उसका विपरीत से जन्य जितने भी सुख है या दुख है सारी चीज का विशेष रूप जानना अर्थात अनुभव उसी के द्वारा होता है उस आत्मा से ही विज्ञयी होता है सारी दुनिया इन सारे चीजों को विस्पृष्ट रूप से जानता है अनुभव करता है तो उसी के द्वारा उस ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म के द्वारा ही जानता है विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा ही स्पर्श और सक्र द्वंद जन्य मिथुन का अर्थात संयुग जन्य सगल सुख को हम स्पृष्ट रूप से यह दुनिया जानता है इसने बताओ कि मात्र है। उस आत्मा के अगर अविज्ञ इस लोक में क्या अन्य शेष रह गया अर्थ अन्य कोई भी चीज शेष नहीं रह सकता जो कुछ भी जाना जाता है उसी के द्वारा जाना जाता है यह तत्व यही वह है तत्व निश्चय रूप से जिसको तुम नचिकेता ने पूछा था अन्यत्र दर्माद, अन्यत्र दर्माद, अन्यत्र अन्यत्र पूछा था तुमने, वही यही है तुम्हारे पूछा वह ये तत्व यह है वही निश्चय रूप से आनंदीरकार दे रहे हैं कथम तदिगम कार ने कैसे पूछने का तात्पर्य है क्या वैदिक धर्म के समान ये भी परोक्ष है क्या उसका अधिगम परोक्षत्व तो न होता है जैसे धर्म पुण्य और पाप वैदिक होने के नाते वेद है वेद से जाना जाता है यागा वो धर्म यागा कर रहा पूजा पाठ कर रहा है तिलक वगैरह लगा रहा कैसे समझेंगे ये धार्मिक है धर्म कर रहा है ना नहीं तो कहेंगे पाखंडी है अधार्मिक आधार भी कहेंगे ना आजकल तो लोग ऐसे ही है ऐसे थोड़े होता है ना लगाने वाले धार्मिक और लगाने वाला आधार पता नहीं चलता ना कुछ भी अब ढोंक ढोंग चला लेकिन कुछ तो ढोंग करना भी पड़ जाता आप लोगों को भी तो करना पड़ता है अब ये कितन करने जाओगे लगाओगे नहीं क्या तिलक लग। तिलक तो लगाओगे ही पूरी बांधनी पड़ती है पूरी ड्रामाबाजी करते कि नहीं करते करना पड़ेगा चाहे वो ढोंग हो चाहे वास्तविक श्रद्धा तो से कर रहे हो तो लोग अगर आपको भी कहेंगे ये भी ढोंगी ढोंग करना मेरे असर से कर रहे हो तो है बहुत लोग ढोंग कर रहे हैं उसमें लेकिन कोई कोई तो अपना वो धर्म मानता है ऐसे तिलक लगाना ही चाहिए मेरे को ऐसा फेटा बांधना ही चाहिए उसकी बिना रहना ही नहीं चाहिए ऐसे हम लोग छोटे थे तो जब संध्या वंदन करते थे उपनैन संस्कार के बाद बिना पोस्ट पोस्ट ऑफिस का मोहर लगाए हम लोग चलते ही नहीं, नहीं लगाने पड़ता था हम लोग संप्रदाय माजी संप्रदाय वाले स्कूल भी नहीं जाते थे फिर वह लड़, लड़, लड़के शुरू जो चढ़ाते थे कुछ भी करे हम अपना धर्म है हमारे वो कर्तव्य है तुम कुछ भी कहो तुम तो लोग लो सब मुस्लिम हो बोलते थे हिंदू लड़के हम चढ़ाते थे ना तुम लोग मुस्लिम मुसलमान है अगले दिन तुम सब स्वर बनो ऐसे बोलते तुम लोग जात पात धर्म करो कुछ नहीं तुम्हारे क्या जानवर जैसे जी रहे तो वो पाकड़ नहीं था अपना धर्म समझते थे हमको मिलाया अधिकार अब से डालना है हम नहीं तो हमने डालना है, लगाने के बाद ये के है। तब तो पाकड़ है समाज प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहा है अन्य दृष्टिकोण से कर रहे थोड़ा अपना धर्म समझे कर रहा है अपने जान लगा दिया बेजती हो रही तो भी कर रहा है छोटे पटे खेच रहे थोड़ी काट दिया परेशान करते शुरू शुरू में तो फिर मास्टरों को मास्टरों को जाके हम लोग बोलते थे मास्टर पिटते थे फिर इसलिए कि क्लास को मोनिटर बना दिया तो मोनिटर बन जा अपने सब तो ठंडे रहेंगे सही रहेंगे मोनिटर बन के दादागिरी करना पड़ा थोड़ा <laughs> <laughs> चाहते रही तो भी कई बार ऐसे हो जाते घटना जीवन में तो इसलिए ये सब चीजें प्रश्न पूछ रहा है वेद में वेद कर्मों को जब करता है तो व्यक्ति हम धर्म मानते हैं और धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा क्या, क्या है क्या नहीं हो धर्म तो दिखता नहीं ना पर है। उसी प्रश्न ब्रह्म भी वेद मात्र ना बौद्ध तंतु तो अपर पुरुषम ब्रह्म वेद कहा तो औपनिष पुरुष तो है तो पुरुषों के दौरान जाना जा रहा है वेद के दौरान जाना जा रहा है धर्म के समान यह भी परोक्ष हो सकता है अथवा घटारी के, के समान यह ब्रह्म विशुद्ध वस्तु निकल अत्यंत परोक्ष है ये आकांक्षा हुई तब कहते वह अत्यंत परोक्ष है अतः उसका सम्यक अवगम साथ, साथ हर वस्तु के ज्ञान के साथ उसका ज्ञान हो रहा है प्रतिबोधवीतम मतम जो कहा गया था उसमें दूसरे शब्दों से या प्रेमराजी तब सुना रहे हैं ये ना विज्ञान स्वभाव आत्मना आत्मा कैसा है विज्ञान स्वभाव वाला है विज्ञान स्वरूप वाला आत्मा उस आत्मा के द्वारा रूपम रसम गंधम शब्दास्पर्शांश्चार मैथुरा मिथुर निमित्ता सुख प्रत्यान्न विजाना आधी द्वंद्व निमित्तक या संयोग निमित्त तक जितने भी प्रत्यय उन सबको और उनमें विषय रूप रसगन श्रद्ध इनको भी वह उस विज्ञान स्वरूप आत्मा से ही जानता है जाना जाना कौन सर्वो का सारी दुनिया यदि जान रही जो कुछ भी उस आत्मा के विज्ञान स्वरूपता आत्मा के चेतन रूपता के कारण से आत्मा के प्रकाश रूपता के कारण से ही हम दुनिया को सारी चीजों को जान पाते हैं अनुभव कर पाते है। तब पूर्व पक्ष कहता है आपने सर्व लोग को कैसे कह दिया सारी दुनिया तो ऐसे नहीं जानता मैं आत्म तो प्रकाश से सारे जान हूँ प्रकाशित हो रहा है जान रहा विज्ञान तो के कारण से आत्म तो की चित्रता कारण से ये सारे चीज को मैं जान रहा हूँ ऐसे सब कहा जानते ये तो जो वेद उपरिषद पंडलिया वेद पंडा वो भी नहीं जानता आसानी से उपरिषद पंडिया सत्संग संज्ञा वेदांत तो का वही कहता है हमारे आत्म प्रकाश से दुनिया प्रकाशित हो रही है विज्ञान रूप से सारी विज्ञान हो रहा है मेरी सारी हमको अनुभव में आ रहा है ऐसा तो उपनिषद सुना हुआ सत्संगी वेदांत की जो चेरा वेदांत के चेहरे लोग ही बोल सकते सब कैसे बोलते आपने कैसे कह दिया सर्वोलो का पक्ष नैव प्रसिद्धि लोकस्या सर्वलोक आप जो ठीक नहीं, तो लोक तो नहीं, नहीं, नहीं कि लोक का आम जीव के अंदर से प्रसिद्धि नहीं है देहादि विज्ञान इति क्या प्रसिद्धि प्रसिद्धि नहीं नहीं है? है कि लोग जो है देहादि विलक्षण देहा से विलक्षण आत्मा के द्वारा मैं शब्द प्रश्न जान रहा हूं यह बात की प्रसिद्धि लोक में नहीं है सामान्य जीव के पास क्यों क्यों उनकी सारी दुनिया पर क्या जानती है दुनिया का क्या अनुभव है बताओ पूर्व पक्षी से पूछा गया पूर्व पक्षी दुनिया का अनुभव बता रहे देखो देहाज संगात हम भी जाना सर्वो लोगों अवगत सभी दुनिया यह अनुभव करके कहता है देहाज संगात वाला जो मैं ये मैं जान रहा हूं देहाज से विलक्षण जो मैं आत्मा उससे जान रहा हो? या वो जान रहा है ऐसा नहीं न देहा आत्मा से जान रहा हूं मानता है न ये मानता मई हूं ऐसे जो मैं आत्मा जान रहा हूं भी नहीं मानता किंतु देहा संगात वाला मैं संगात ही मई हूं ऐसे जो मैं जानता हूं ऐसे कहता है देहा संगातो अहम बुझा सर्वो लोगों अवगछती न तो एवं तुर्व क्षेत्र आप जैसे कहते हो वैसा या नहीं है माने ना माने इन है ऐसा ही सच्चाई जो है हम जो कह रहे जो सिद्धांत कह रहे हैं क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति दुनिया में कुछ, जो कुछ भी कर रहा है चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे नास्तिक हो चाहे कुछ भी हो ये जरूर मान रहा है अंदर से कि शरीर से भिन्न आत्मा है नहीं अच्छा काम करेगा अच्छा काम करना क्यों चाहता है पुण्य क्यों कमाना चाहता है भले उस अच्छा ना कहे अच्छा तो सब चाहते हैं ना कोई बुरा खुद का नहीं चाहता दूसरे को पूरा करना नहीं चाहता मजबूरी वश परिस्थिति वश को पर मजबूरी भले कर दे अंदर से इच्छा यही रहती है सब काम हम अच्छा सब मेरे साथ अच्छा और जो चालीसा मेरे साथ अच्छा करे लेकिन मैं सबके सा साथ बुरे करते रहूं, उसको सजा रहो स जो दूसरे को कांटा बोवे स्वयं को चाहे फूल तो कांटे को कांटे ही मिले फूल को बोवे फूल जो दूसरे को कांटा बोता और अपने को चाहता है फूल हैं? दूसरे को कांटे बो दिया और खुद को फूल चाह रहा है होगा क्या कांटे बोने वाले को कांटे ही मिले जिसे बो कोटा जब उसको फूल मिलना है तो उसे फूल ही मिलेगा कांटा नहीं मिलेगा यह कर्म का सिद्धांत को जानने वाला हमेशा दूसरों को बोरा कभी नहीं चाहता जो दूसरे को ठगता है वह एक दिन स्वयं ठगा जाता है कितने देर तक ठगोगे कब तक ठगोगे कितने को ठगोगे ऐसा उल्टा झटका पड़ेगा जो तो जिंदगी भर उसे जितना दूसरों को ठग कर सब निचोड़ में आ जाएगा एक बार मुझे छोड़ देंगे भगवान पूरी पूरी मिटा देंगे और ऐसा जीरो में पहुंच जाएगा वो जिंदगी पर असर उठा के चल नहीं पाएगा डिप्रेशन में चला घर घरों भेजती है बहुत गलत है बहुत ही गलत काम घर भेजना महापाप है घर वालों को नरक में डाल रहे हो खुद तो पाप कर दिया और जो अनधिकारी है जिसको कमा के खाना चाहिए तो उसको धर्म का पैसा भेज दिया और गलत है हमने भी देखे कई महात्मा है यहाँ से कम्बाल अम्बाल साब बटर, पुटर कर ले जाते घर पहुँचा आते। बहुत ही गलत और घर वाले भी मूर्ख है ये बच्चा ऐसा ला रहा है उसको टाँगते नहीं है तुम जब तक तो वहाँ पत्थ्य तो तो यूज कर उसके बाद बल्कि बांट के खा लिया था जैसे खालिया घर से गया खालिया तो आपसठ लिख करके आ जाए बस विद्या के साथ आ बाकी कुछ वहां से नहीं लाना पहले गुरकुल पद्धति रही है इन्हें वहां से लाना घर को तो घर को बर्बाद करना है कि धर्म का पैसा दान का पैसा गृहस्थी नहीं पचा सकता है वो तो दान दे सकता है दान ले नहीं सकता है जिन जिन लोगों ने ऐसे किया हमने देखा है उनकी जिंदगी उनके घर द्वार सब बर्बाद एक तो महात्मा तो लाल वस्त्र में था जाकर घर दे आता था वो हुई वो खुद का उसके शुरू तो सड़ते रहा कोई पानी भी देने को तैयार नहीं इतना बुरा था तो और उसने फिर क्या किया घर वालों को लिखा बच्चों को मेरे यहां कोई नहीं देख रहा है कोई सेवा देखना तो जिंदगी यहाँ बठोर तो कर देता रहा तो आ जा थोड़ा सेवा कर ले एक भी बच्चा नहीं आया बल्कि एक दूसरे माता को फोन करके बोला मरने पर खबर दे देना जब कुछ बच्चों के ले जाएंगे बुद्धि भ्रष्ट हो गए उनके माता अपने ही पिता के प्रति जो सन्यासी हो गया था भ्रष्ट बुद्धि इसलिए हुई सेवा की भावना कहां से रही तुम तो जब सीनियर उनकी सेवा कर रहे हो धर्म के नाम पर आए चीजें उनकी सेवा कर रहे हो तो वो क्यों तुम्हारी सेवा करेंगे उल्टा कोपड़ी चल रहा है ना इस विनाशकाल विपरीत बुद्धि होती है धर्म धर्म का अविवेक के कारण होता क्या धर्म है क्या धर्म, है क्या धर्म? इसलिए कहते हैं कि ये सब अज्ञानियों का मामला है वास्तव में जो आज शरीर से तो सभी मानती है हमने चिचे को देखा ऐसी उसके भगवान नाम निकल रहे मैंने कहा आप क्यों बोल रहे भगवान तो हमें ऐसा बोलता है भगवान ने कुछ नहीं आप कह को आगे मुझसे भगवान वैसे विदेशी था उसका बहुत गुराश्रम में सब लोगों ने उसको तंग करके पकड़ के बहुत बड़ा टंकी था छोटा तालाब जैसे समझे गंगा जी का पानी उसमें आता था वहां से पेड़ों के ले जाते थे हम लोग सब ले लेकर के जाके डालते थे गंगा टंकी बोलते थे वो तो जर्मनी का लड़का था उसको डाल दे उस गंगा जी उसने टंकी बाहर आने ना थे चारों से घेर लोग पीट रहे बाहर नहीं आया अब पहले माँ को चिल्लाया भाई का चिल्लाया सबका चला रहा। और सब है वहीं पे पूरी परिवार आए वो तो कुछ दंड था कैसे कंट्रोल करे घुर्जने काम है ज्यादा ठंडा हो जाएगा अवंत तो जब तक उसे मुंह से ओ गॉड ओ गॉड नहीं बोला तब तक उसको बारा दे दिया भगवान का नाम तेरे मुंह से भगवान शरणागत होगी ना जान बचा लेने के लिए अब चल बाहर उसके बाद जब तक आश्रम में तब तक बिल्कुल किसी को रचना कुछ बोलना नहीं कुछ। में मानना पड़ता ही है भले बाहर से मुंह से कुछ भी कहे आदमी देश से भी ना आता तो माने बिना कोई व्यक्ति शुभ कर्म करने की सोच नहीं कर सकता भाई इतने वैज्ञानिक बोलते हैं कुछ ही होते अब मेरे पता चलता है यहाँ पर आंधिया या भूकंप आगे मर गए क्यों तो दान करते हैं वहां से करोड़ों रुपयों का दान इसलिए कर रहे हैं कि पुण्य अच्छा, तो अच्छा करन शांति मिलती है उसको तो शरीर आत्मा मान दिया ना तो, तो आत्मा की शांति बात कर रहा है तो देहा संघात्या शब्दा स्वरूपत्वेषा विज्ञ विशेषा अच्छा युक्त मिता लेकिन वह सर्वोलोक जो कहता है दिया मई हूं वह थोड़ा भ्रांति के वजह से बोलता है सच्चाई तो यह है शब्दादि स्वरूप के स्वरूपत्व अविशेषा शब्दारियों का जो स्वरूप है पांच भौतिकत्व वही स्वरूप जो है शरीर का भी है ना शरीर भी क्या है शरीर दया संघात भी पांच भौतिक है शब्दार्दी का स्वरूप क्या है पांच भौतिक है समान है कि नहीं इस जैसे शब्द स्वरूप विज्ञात रूप नहीं है विज्ञात है क्या शब्द रूप रूपा जड़ है और उसके तो नहीं है, पांचभ इसी प्रकार से यह देहाय संगात भी क्या है विज्ञात स्वरूप नहीं है पांचभूतिक अनुमान बन गया देहाय संगात विज्ञात रूपम न भवदी विज्ञातम न क्यों पंचभौतिक दृष्टांत क्या है स्वरूपवत इसी प्रकार से विज्ञेयत्व तो विशेषा और हेतु विज्ञाता दिया। भवि ना रहती क्यों विज्ञेय दृष्टान्त क्या शब्दादिवत क्योंकि आप विज्ञान अनुभव में आता है मेरा शरीर वो तो भी नहीं बोलता शरीर ही आप है घात ही आप है आप कभी कभी कभी ऐसे कैसे कह दे तो मेरा शरीर मैं ही शरीर हमेशा होना चाहिए ना लेकिन कभी कभी मेरा शरीर हो जा रहा है इसका मतलब तो शरीर मैं एक गलत है इसे मेरा मन मेरी इंद्रियां मेरी बुद्धि व्यवहार होता कि नहीं होता है। इसे स्पष्ट हो रहा है आपसे आप जो है इन सब से अलग है और आपसे ये सारी चीजें अलग वेदांत का सबसे मुख्य चिंतन यही होता है ये शरीर मैं नहीं हूं शरीर मैं नहीं हूं क्यों क्योंकि पांच भौतिक होने के नाते ये पंचभूतों का कार्य है जिसने पंचभूतों का कार्य होने से यह में नहीं है कि हमेशा कार्य कहा रहेगा अपने कारण में, में कारण कौन है आत्मा नहीं पंचभूत इसे पंचभूतों में अभी अभिज्ञा में रहेगी माया में रहता है इसलिए ये मैं नहीं हो और नए मेरे है। मेरे तब होता नहीं जब मेरा कार्य होता ये कार्य तो भूतों का है इसलिए भूतों का है और ये भूतों में रहने वाला है मुझ में नहीं रहता है जिसलिए भूतों का कार्य है और भूतों में ही रहने वाला है कार्य होने के नाते उनका ये भूतों का है और भूतों में रहने वाला है अंत भूतों में ही लय हो, हो जाने वाला है इसलिए ये कोई भी चीज मैं नहीं हूं यह दृढ़ निश्चय करना ही मैदान का लक्ष्य है इसी को वहां संकेत में थोड़ी सी योग में कराया मैं दायना पैर नहीं हूं बोलते योग में मैं दायने पैर का दृष्टा हूं मैं बाया पैर नहीं हूं मैं बाएं पैर का दृष्टा हूं और हम लोग उसे जोड़ते वास्तव में क्या है मैं बाया पैर नहीं हूं मैं बाएं पैर का द्रष्टा हूं बाया पैर मेरा नहीं बाया पैर भूतों का है बाया पैर मुझ में नहीं क्योंकि बाया पैर भूतों में है अतयो मैं बाय पैर का द्रष्टा हूं और वह बाया पैर मेरा विज्ञ है मेरा दृश्य है जो दृश्य होता है वह कभी दृष्टा नहीं होता और जो दृष्टा है वह कभी दृश्य नहीं होता और जितनी शरीर आदि दृश्य है विज्ञाई है अतव्यकम विज्ञाता दृष्टा आत्मा नहीं हो सकता किसी को ध्यान रखकर कहा विज्ञे तो अविशेष अच्छा विज्ञात तो इसके अंदर युक्त नहीं है यदि देहादिंग रूपाध्यात्मक रूपाधि स्वम स्व रूपम च विजानी हो और एक आपत्ति दे रहे व्यतिरक मुख से यदि मान लो आपका तो देहादि संघात रूपाध्यात्मक होती हुई भी पांचभूतिक होती हुई भी वही रूपाधि उनको जान लेंगे जड़ होता हुआ भी पांच भौतिक होने से मैंने तो मैंने पांच भौत्यात् भौतिकात्मक तो होने से होने पर भी यदि वे देहादि संगत तो, रूपाधि जो घटपट आदि के रूपादि उनको जानने में समर्थ हो जाता है तो फिर तो बाह्य रूपों ने क्या दोष किया और रूप भी अपने आप को जान लेगा दूसरे रूप को भी जान लेगा नहीं जान सकता जो भी पांच भौतिकत्व जैसे पांच भौती शरीर रूप को जान सकता है तो रूप भी पांच भौती है स्वयं को और अन्य रूपों को भी जान लेगा बाहिया वे क्या करेंगे कहते हैं अन्योन्यम एक दूसरे को जान लेंगे स्वम स्व रूपम च और अपरा अपरा जो उनको भी जान लेंगे भी जान यू अनुभव कर लेंगे फिर घड़ा दूसरे घड़े को जान लेगा वो घड़ा इस घड़े को जान लेगा और ये घड़ा उसके रूप को जान लेगा वो घड़ा इसका रूप को जान लेगा क्यों पांच बद कहेंगे घटाहा विज्ञाता रहा वो सब विज्ञाता पांच बोधगत्वा शरीरवतिक घड़ा कर दिया सिद्धांति ने ये तो शरीर को पांच पांचपोधी होने पर भी रूपा का दर्शन करने में समर्थ है कहते समर्थक करने समर्थ है कहते हम कहेंगे घटा दे भी क्या दोष किए हैं वो भी पांच पांचपोति का दर्शन कर देंगे घटा दियो विज्ञात आ रहा हनुमान का घटादी कैसे हैं सारे विज्ञात हो जाएंगे क्यों पांचपोति गुपाधि शरीर आदि इसीलिए न चैत आपके ठीक नहीं क्योंकि ऐसा कहीं दुनिया में देखने को मिलता नहीं कि एक घड़ा दूसरे घड़े को जान लिया अनुभव कर लिया ऐसा कभी होता नहीं है इसलिए मानना पड़ेगा आपको कि शरीर आदि आत्मा नहीं है यह विज्ञाता नहीं है तस्मात देहादि लक्षांश रूपादी ये नहीं देहादि व्यतिरिक नहीं व आत्मना विजानाती लोका वापस लौट के सिद्धांत बना दिया अस्मा इसमें निष्कर्ष निकलता है क्या देहादि पदार्थों को और रूप मैथुनान इत्यादियों को रूपादी नहीं मतलब देहादि व्यतिरिक्त नहीं व इन दृश्यों से अतिरिक्त हमेशा दृष्टा होता है दृश्यों से जो भिन्न देहादि दृश्य इनसे व्यतिरिक्त विद्य से व्यतिरिक्त जो विज्ञाता वो तो कैसा है वो विज्ञान स्वभाव वाला है विज्ञान स्वरूप वाला है ऐसी आत्मा के द्वारा ही लोग का शब्द साफ साफ कहते हैं देश में आत्मा से मैं इन सबको जान रहा हूं सब लोग क्यों ऐसे नहीं बोल पाते कारण सब भ्रम में पड़े हुए हैं यथा ये न लोहो धाति जिसके द्वारा लोहा जलाता है उसका नाम तो अग्नि है ना इन व्यवहार क्या हो गया अज्ञानी ने व्यवहार कर दिया लोहा लोहदहती लोहा जलाता है जल जलाता है व्यवहार हो गया जल जला सकता है क्या लेकिन जल में जो प्रविष्ट अग्नि के कण वो जलाते लोह में प्रविष्ट जो अग्नि के कण वो जलाते व्यवहार क्या हो गया लोहा जलाता है पानी जला देता है रोटी जला दिया रोटी का जला देगा दूध जला दिया ऐसा व्यवहार होते हैं और हिंदी में तो कहा बन गया दूध का जला छाछ में फूंक के पीता है एक बार दूध पीते कभी गरम गरम दूध पी लिया जल गया मुंह अब जल गया तो जो भी सफेद है उसको सोचता गर्म होगा गर्म होगा सोचकर उसको भी छाँच दिया मट्ठा उसको फूंक फूंक के पीने लगा ही युक्ति तो अपना है था बीरबल है तेनालीराम है जो भी कहानी में आता है बिल्ली की कहानी राजा ने जो है सबको बिल्ली नहीं लिया पालने कौन बुद्धिमान है टेस्ट करने के लिए? और क्या किया इसने चाहे तेनालीराम कृष्णा हो चाहे बीरबल हो चाहे जो भी हो बुद्धिमान पुरुष उसने उस बिल्ली को दूध पीने नहीं दिया बंद रखा कमरे में भूखा उसके बाद क्या गया भूबलता दूध उबल रहा दूध उसको रख के दरवाजा खोल दिया दूध का सुगंध से भागता था और उसके लिए राजा ने गाय दी थी सब दिए थे सारी व्यवस्था कर रखा था हर आदमी को एक जिसको बिल्ली दिया सारे मंत्रियों को सब गाय और सारी व्यवस्था और उसने क्या किया अपना खूब चाय का दूध मक्खन खाता था और बेचारी बिल्ली भूखी ढूंढ ढूंढ के छुए का सारे लोग अपने अपनी बिल्ली मोटे चौड़े मोटे दूध बनाते थे मक्खन खिलाते थे घी खिलाते थे उसको राजा के आदेश दिया भाई हो गया तीन महीने अपने पर बिल्ली लाओ न्या करा और दूध रख दिया गया बीच में और सबके मोटे मोटे बिल्लिया लग और जो इसका भी लिखा हो वो दूर भाग रहा <laughs> तो राजा ने क्या बात है? के की प्रवृत्ति हम बदल सकते हैं हमारा जो तो सामर्थ्य तुम्हें बुद्धिमान है इसका संसार में बुद्धिमान वही है ना जो अपने स्वभाव को परिवर्तित करे जानवर के स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है तो खुद रही रही है। के स्वभाव क्यों नहीं परिवर्तित करेगा किसी इंसान का क्यों नहीं परिवर्तन कर सकता देश के अंदर जो विराजमान जब भ्रष्टाचार का स्वभाव सकता है महान बुद्धिमान मंत्री होगा तो इसे के स्वभाव को बदल दिया दूध के सुगंध से भागने लग गया, ऐसे कोई रुपया एक रुपया फल दे रहा है तो उसे भागेगा कर्मचारी भ्रष्टाचार से चुपचाप एक रुपया जेब में नहीं डाल सकेगा यदि मंत्री से नहीं ऊपर तो। से नीचे सब भ्रष्ट है तो क्या करेगा कहते हैं कि ये भ्रांति के वजह से वास्तव से दूध नहीं जलाता पानी नहीं जलाता लोहा नहीं जलाता रोटी नहीं जलाता उसमें जो अग्नि तत्व प्रविष्ट है वो जलाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है ब्रह्म लोग भले कहें, मैं देख रहा हूं शर्रादी के द्वारा शर्रादी वाला जो मैं ऐसा जो मैं चला देख रहा हूं भले भ्रांति से कहते हैं इन वास्तविक शर्रादियों में प्रविष्ट जो आत्मा है उस आत्मा के ही द्वारा हम सबको देखते हैं अनुभव करते हैं ये वास्तविक सत्यता है आत्मनो अविज्ञम अस्मिन लोक परिशिष्ट है न किंचित आत्मा के द्वारा अविज्ञ इस लोक में क्या शेष रह गया बताओ कुछ भी नहीं अर्था कि यद्यपि आम आदमी इस प्रकार देहारी वेद के अंदर वैद्यत्व आत्मा के अंदर वैद्य यद्यपि है इन आम सामान्य आदमी को यदि प्रसिद्ध नहीं है फिर भी विचारकों के अंदर के व्यरित्व के द्वारा वैद्यत्म प्रसिद्ध विचारकों के द्वारा में यह प्रसिद्धि है दिया आत्मा इसी बात छब्द के द्वारा प्रसिद्ध के समान परामर्श कर दिया ये नूपम रसम गंधम यह छब्द इसलिए प्रयोग किया गया है यह समझो सर्वमेव तो आत्मना विज्ञम क्योंकि सारी चीजें जो कुछ भी है संसार में वो आत्मा के द्वारा ही विज्ञा है किंचित सत्मा सर्वज्ञ जिस आत्मा का अविज्ञ कुछ भी विशेष नहीं रह गया इसलिए उस आत्मा को हम हमको सर्वम जाना दीदी सर्वज्ञ हैं क्योंकि उसी आत्मा अपने प्रकाश स्वप्रकाश आत्मा से ही हम सबको जानते हैं सबको हम आप स्वप्रकाश आत्मा से जाने जाने के कारण से उस स्वप्रकाश आत्मा को हम सर्वज्ञ सबसे कहते हैं क्या कि नचिकेता पृष्ठम देवादिविकित्सित तथ से क्या लेना कदे जो नचिकेत का दौरा पूछा गया था अन्यत्र धर्मा इत्यादि से और देवालयों के द्वारा भी चिकित्सा संशय्रस्त है धर्म्यो अन्य धर्म धर्म से अन्य विष्णु परम पदम विष्णु का परम विधवा व्यापक तत्व ही है परम पद जो यद परम नास्ती जिससे परे कुछ नहीं है तत्व तो, पीछे जितने मंत्र में संकेत सारे को संग्रह कर दे भाषा अधिकतम विभाग वह यह जो है अब निश्चय कर दिया गया है कोई आत्मा है कोई ब्रह्म है कोई हम है तो फिर पूरी बात तो कह दिया गया और कह रहा कहने के लिए खत्म हो मामला पहले खत्म तो हो चुका था आप तो उपाय बताने चले हैं ना और बताइए उपाय एक उपाय बता देने से काम हो जाएगा सबको समझ में आ जाएगी सब अनुभव कर पाएंगे एक उपाय से नहीं हो पाएगा इसे अति सूक्ष्म दुर्वय अत्यं पुनराह अत्यसूक्ष्म कारण से या आत्मा मान करके उसी पदार्वेतम आह पुनः पुनः का स्वना जागृता महांत विभुमात्म मीरो न शोचति भूतभव्यस्य तो स्वप्र में यमुर वेद आत्म जीवम ईशान भूतभव्युगुपते मध्य में जो कुछ भी विज्ञेय घट पटादी वहा जागृता जागृत बीच में जागृतल में जो कुछ भी विज्ञा है काल के बीच में जो विज्ञाई है और जागृत के बीच में जो है, तात्पर्य में अनसर्जिकल मध्य नहीं लेना उस मध्य में जो जाना जा रहा है घटपटा के सारे व्यवहार जो हो रहा है वो तो सब कुछ को ले लेना इन दोनों को ये ना जिसके द्वारा आप अनुभव करते हैं देखते हैं जानते हैं समझते हैं व्यवहार करते हैं ये ना जिसके द्वारा करते हैं तम महान तम विभुम आत्मा नम उस आत्मा को जो कैसा है वो आत्मा <laughs> महान और व्यापक आत्मा को स्विन्न स्वरूप से प्रत्यक्ष अनुभव करते महत्मा का जान के मनन कर गए थे नी प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है मैं ही वह ब्रह्म हूं मैं ही वह आत्मा हूं करके स्वयं का अपने आप प्रत्यक्ष अनुभव करके धीरो मन बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है इतना ही नहीं मध्वदम मधु अतिथि मध्वद मधु मने कर्मफलम अपराप्र कर फल इति भुराती भुंजती इति करफल भोक्ता को कहते हैं मध्वद इमेद मध्वदम का विशेषण आत्मान जीवम जो कोई भी व्यक्ति इस जीव रूपी आत्मा को जो कि यह मध्द करफल भोक्ता है उसको जानता है मनुष्य आप वास्तविक स्वरूप को जानता है और जो नजदीक से सन्निधि मात्र से अंत्यकाल में सन्निधि ईशानम भूत भव्य भूत भविष्य वर्तमान काल के शासक रूपी आत्मा को जो जानता है वह वैसे विज्ञान के बाद न ततो विजगुप्त सतह उस आत्मा के रक्षा करने की इच्छा नहीं करता क्योंकि वह आत्त को प्राप्त कर गया आत्त का अनुभव कर लिया तो अभय पद को प्राप्त कर गया जब अभय पद को प्राप्त कर गया भय वाला पुरुष ही तो रक्षा करेगा आप अपने शरीर की रक्षा करने के प्रयास करते हैं चार पर चार दीवार बनाते हैं मकान बंद करके सो जाते हैं सब करते क्यों करते हैं आप अंदर भय है क्या दरवाजा खुला करके रख दो और सो जाओ तो साप अंदर आ जाए और काट जगह तो मर जाऊंगा डर इसलिए दरवाजा दरवाजे के साथ एक और छोटा दरवाजा दर, दर, दर भी लगा देते मेडल भी कुछ भी ना अंदर घुस जाए नींद खराब ना कर लेकर तो भी करना पड़ता है क्या अगर नहीं करूंगा तो क्योंकि बहुत मेडक आता है आपकी गुफा में आप भी गुफा में बहुत मेडक घुस जा रहा है इसलिए आप भी डबल दरवाजा लगे ट्रिपल दरवाजा लगा दिया हमारे यहाँ क्या कर डबल सही है रात में एक और लगानी पड़ते अंदर ना जाए गए चलो भाई आप लोग का आदेश है करना पड़ता है नहीं तो आप लोग परेशान होते बार बार निकालना है बाहर डालना है मेड़ के अंदर आएगा तो कौन निकालेगा आप लोगों तो पकड़ पकड़ के निकालते हो हम तो कोई चीज़ को निकालते नहीं झाड़ू मार देते जो कैसा निकल गया निकल गया बाकी जो रह गए रह गए चाहे छिपली रह जाए चाहे कुछ भी रह जाए अंदर तो इसीलिए आप लोगों को लगाना पड़ता तो कोई जरूरत नहीं क्या बात मरना, नहीं। कर लो, ए, से मरना ही है तो मरेगा ये कहीं भी जाके छिप जाए, वो अंदर घुस ही जाएगा, मौका लेकर आपको पता भी नहीं चलेगा वो अंदर घुसा पड़ा है मौका लेकर मार के भाग जाएगा कई वो ए, देखा मृत्यु से कोई बचा कर गया नहीं एक बार यमदूत बड़े परेशान पाख्यान में आता है ना भाई नारद जी के पास जो है पहुंच गया एक चिड़िया का मृत्यु का टाइम आ गया चिड़िया समुद्र तट में था और के इसके लड़ाट तो प्रारंभ में लिखा है उसका मौत जो है हिमालय की गुफा में होना है अब वो चिड़िया उड़ूड के यहाँ पर आएगा तो भी दस दिन लग जाएगा तो क्या करें कैसे किया जाए नहीं तब जो है क्या किए नाराज जी ने कहा तुम जाकर के जो है ना उनके सामने घूमने जाओ चिड़िया के सामने वो जब डर जाएंगे तो मैं इधर जाऊंगा कहा सीधा पक्षीराज गरुड़ के नारद जी गरुड़ के पास, पास पहुंच बोले देखो तुम्हारी प्रजा डर के मेरे परेशान हो रहा है तुम क्या पक्षीराज बोलते अपने प्रजा की रक्षा करो उसने कहा पहुंचे दो मिनट के अंदर गरुड़ क्या बात क्यों घबरा रहे हो अरे तो हमको यमदूती दी करे हमको यहाँ से सुरक्षा स्थान में पहुंचा दो अरे अच्छा अभी पहुंचा देगा तुरंत उसने अपने बोला जाओ हमारे पंख पर बैठ जाओ अरे पंख पर बिठा लिया सीधा उड़ के आगे हिमालय की गुफा रख दिया गुफा दरवाजा बंद कर दिया टाइम पर ठीक कौन पहुंच गया तो मौत आता है आप कहीं भी रहे तो मौत किस स्थान पर स्वयं पहुंच जाएंगे कोई ना कोई निमित्त आएगा पहुंचाने वाला पहुंचा ही देगा छोड़ने वाला है नहीं, एक सेकंड लेट नहीं हो सकता एक सेकंड फालतू तो जल्दी नहीं हो सकता में था ना। एक लोटा चाय पीना बाकी था एक लोटा चाय पीना बाकी था, था। बेहोश हो गया था उसके लोग क्या ले गया डॉक्टर बेहोशी में रख दिए थे उसको पिया ही नहीं था अभी उधर डॉक्टरों ने घोषित कर मृत्यु और येमराज के दूध प्या कर ले गए क्या कर दिया तुमने अभी एक लोटा चाय पीना बाकी है जाओ उस वापस छोड़ा मुर्दा को ले जा रहे थे ने गया। दुण दुण दुण दुण दुण। <laughs> तो जो हल्ला मचा रही मुर्दा चला रहा उसको रख दिया मुर्दे को पर तो रखने के बाद उसको जो है क्या चाहिए पूछा भाई तो हमको चाय पिलाओ गर्म गर्म बड़ी एक लोटा चाय पिला दिया पिया पीता पीते पीते इस ऋषिकेश में घटना एक ही दो बार डॉक्टर ने मौत घोषित कर दिया मुर्दा पड़ा है लोग इकट्ठा हुए लेके चल दिए और जाना है चंद्रभागा से वहां चंद्रेश्वर मंदिर पहले सुमशान घाट वहां और ठीक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है चंद्रभा के पहले वहां आते ही मुर्दा उठ के बैठा बांध तो भी चलाना शुरू कर देंगे दो बार फिर वापस घर चलो क्या कर अब जिंदा है तो क्या करेंगे बस लिया फिर डॉक्टर तो का बड़ा एक डॉक्टर था उसने जो घोषणा था सरकारी अस्पताल उसको ट्रांसफर कर दिया गया तुमने तो जो जिंदा को मुर्दा घोषित कर दिया कितनी बड़ी बीजेक्ति लोग क्या करते हैं एक बार तो घटना घटी दूसरा बार ऐसे मरा हो तो कल छह महीने बाद फिर वही घटना फिर उसी जगह पर अब तीसरी बार वहां से लेकर के रहा था तो क्या बात बैंक के सामने आते उठे भी बैठ जाता फिर जिंदा हो जाता है अब की बात करीब चार महीने भीता फिर मर गया और घर में मरा में नहीं, घर में मर गया। आंखों को बात मर गया है बेटे लोग को परेशान अब कैसे सके किसको कहे हम वो आएंगे फिर ले जाएंगे फिर वो के बैठ जाएगा बड़ा मुश्किल है बिल्कुल खास हम खास जो थे रिश्तेदार उनको बोला देखो ऐसा ऐसा है अब बोला नहीं कि चुपचाप आ जाओ तुम लोग फिर क्या चाहो उन्होंने इसीलिए उसको जुल्स लेगा ले राम नाम सत्य ऐसे नहीं ले गए कार के अंदर बंद कर दो कार के अंदर मुर्दा को बंद करके चार, चार कार में चले गए एक, एक कार वाला खड़ा हुआ वा। बोला बिल्कुल रास्ता खाली है आर पर हो जाओ झटपट वो तो बैंक के सामने आरपट झटपट चले तीसरी बार ऐसे घटना घटती कुछ बातचीत था ना राशन पानी आप जल्दी जाना भी चाहो और जल्दी भेज भी वापस वापस है नहीं, होता नहीं जाओ देन कोटा बाकी है इसे मृत्यु तो कभी जल्दी आने वाला है नहीं ना लेट होने वाला है उसे भयभीत क्यों होगा ये बात को नहीं समझते हैं क्योंकि भूत भविष्य ईशिता ईशानंदमसाधवात्मा कैसा है भूत विश्व इन सब का शासक है इसलिए उसके जान लिया जो ऐसे जो आप तो मई हो जब मैं किस भय नहीं रह गया भय नहीं रह गया तो रक्षा करने की इच्छा भी नहीं रहेगी स्वप्रांत स्वप्न मध्यम स्वप्न की जयमित आगे ना स्वप्रांत तो बने स्वप्न के मध्य में स्वच्छ पीछे तो स्वप्न के आदि और अंत छोड़ दोगे क्या है स्वप्न के आदि में जो दिखाई दिया अंत में दिखाई दे तो का तात्पर्य में जो कुछ भी है पूरा तथा मध्यम रात्र सोते वक्त का सब कुछ जो कुछ विज्ञाऊ स्वप्न जागृदान्त ये ना आत्म पशती लोक सर्व दोनों को स्वप्न पदार्थों को जागृत पदार्थों को जिस आत्मा के और अनुभव करता है दुनिया वह आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करना चाहिए शेष शब्दों घटा लेना तम महानतम ऐसे उस आत्मा को कैसा है आत्मा तम महानतम आत्मा यह ना, ना? यदि चाहिए ये न अनुप्य तम महान्तुम आत्मा तम का अध्ययन कर ले महानतम विभुम आत्मान व्यापक और महान जो आत्मा है उसको महत्वा मत अवगम करना महत्व का कैसा हो भी? आत्मा मेरे साल कोई वहां परमात्मा होगा दूर में सात आसमान के ऊपर ऐसा अर्थ नहीं घटाने का, का आत्मभाव से साक्षात्कार दिया क्या साक्षात् अहमी परमात्मा साक्षात नहीं वह परमात्मा हो परम जो श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्म जो सर्व प्रकाशक है सर्व साक्षी है सर्व शासक है वह मैं हूं ऐसा अनुभव कर लिया ऐसा अनुभव करके धीरो न यह धीर पुरुष किसी प्रकार के कारण से शोक नहीं करता है इतना ही नहीं कश्चित जो कोई पुरुष किसे जानता है इसको किसको मध्दम कर्मफल भुजम कर्म फल के भोक्ता जीव को जीवम मे प्राणादिकलाप जी से धारित को धारण करने वाले इस जीव को क्या जान रहा है ये जीव ही ब्रह्म है ऐसे जान रहा आत्मान वेदाना उसको यह जीव ही आत्मा है यह जीव ही ब्रह्म है ऐसे जो जानता जब जान लिया मैं जीव ही आत्मा हो ब्रह्म हो अब शरीर आदि की रक्षा करके क्यों प्रयास करेगा जी ये मरे कुछ हो क्या करना है कुछ नहीं ये जो जो भोगवादी होते हैं स्टिक जिसको कहा जाता है भोगवादी लोग तो शरीर को आपका मानने वाले लोग वही शरीर को जो है मोटा ताजा हरा बढ़िया चकाचक बना के तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पूरी लगी दिन भरा कहीं मालिश करवा रहे हैं कहीं जो है बैठ कर रहे, है, कर रहे, है, रहे है। हैं हैं हैं कुछ कुछ के लगे रहते खाते खाते पीते चलो तो तो ठीक है घर घर नहीं भेजते तो अच्छा है, भेजने वालों खुद खा ले तो अच्छा घर भेज तो अच्छा दे देते यहाँ दे दे मिल गया और उसको भेज दिए फायदा अकुल मरे जा रहे हैं भूखे भूखे भूखे क्या फायदा हम किसी हमने देखा ना महात्मा को भेजता हुआ मैं में थोड़ी मेरे को रखी है मैंने अपने अंकों से देखा आपका तो भेज रहा है माता यहाँ से तुम बटर के वहां भेज रहे ले जाता था इस साल में एक बार क्यों जाता था वो चलो भाई माता दर्शन करने जा रहा है माँ को दर्शन देने जा रहा है दर्शन करने जा रहा था तो इन दोनों अच्छी बात है लेकिन नहीं हो देगा वो सारा बटोर जिसने हमको बताया फिर जान करके मैं क्या किया वो जब ट्रेन में जाता है या मैं भी पहुँच गया स्टेशन वॉकिंग छा होगा मैंने क्या क्या क्या होगा मालते है <laughs> <laughs> तो कहते है तो तो तो है हैं हम नहीं करते पकड़ा गया तुम काला तो अपने अंकों से देखा पकड़ा व्यक्ति को करते हुए लाल वस्त्र वाला महात्मा तो इसीलिए तो गलत तो गलत है ही वो तो आपका खुद भी खाता था बचा के भेजता था इन ऐसे भी लोग होते हैं ना जो खुद के खुद भी नहीं खाते बचा बचा के भेजते रहते हैं तो क्या फायदा है तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये बात बिल्कुल गलत है आत्मा विदान आदि कर्मफल भोक्ता इस जीव को ही ब्रह्म है जीव ही ब्रह्म ऐसे जानता है ऐसे जानने वाला अपनी शरीर की रक्षा नहीं करता न किसी की रक्षा कराने की प्रयास ही करता है अंतिकात मैंने अंत के समीपे अंतिक्ष्स हैं द्वितीय तृतीय पंचमी सप्तमी अनेक दूर अंतिकारे सूत्र है व्याकरण में उसके आधार पर सब हो जाती है किसने भाषा कर देखो अंतिकात कर दिया अंत के समीपे ईशारम, ईशितारम, भूत भव्य से काल त्रयसिया क्या मानता है अपनी आत्मा को जब मैं आत्मा हूं मैं ही तीनों कालों का शासन करने वाला मेरी मृत्यु जब तीनों कालों का बाप मैं हूं मेरे को कौन मारेगा ईशितारंभ किसका आप किसके शासक को? तो भूत भव्य से काल त्रय भूत और भविष्य तात्पुर भूत और भविष्य वर्तमान ग्रहण कर बिछड़ा तथा इसे के बाद में न मिच्छति अपने आत्मा की रक्षा करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करता क्योंकि वह तो जान लिया है मैं तो अभय हूँ ब्रह्म हूँ मैं जो आत्मा जी वो जीव जो मानता था विद अपने आप में जो भोक्ता करता मानता था वास्तविक भोक्ता करता नहीं हूं वह जो जीव हो आत्मा ही हो ब्रह्म ही हूं अतएव यह जो ब्रह्म है वह अभय है नित्य है अतः इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है इसे रक्षा विरोध करना नहीं चाहता और स्पष्ट करते हैं याव्य भयम मध्यस्थ जब तक व्यक्ति भय का बीच में बैठा हुआ है भय से ग्रस्त है चारों तरफ से वह अनित्य आत्मा न मान्य थे आत्मा को अनित्य मानता है शरीर की अनित्यता को लेकर के आत्मा में भी अनितता का आरोप कर लिया इसलिए अपने शरीर की रक्षा से वह आत्मा की रक्षा मान लेता है अतः आत्मा की रक्षा के लिए प्रयास करता है तावत गोपाई तुम इच्छति आत्मा जब तक ऐसा है तब तक वो क्या करता है अपनी आत्मा को शरीरार रक्षा के माध्यम से आत्मा की रक्षा मान करके आत्मा की रक्षा की इच्छा करता है लेकिन जब जान लोगे ये तो नित्यम अद्वैतम तो तो जब जान लिया ये अद्वैतना द्वितीय है ही नहीं अद्वैत तो है तो भय किसेम हम चाहे कोई अमराज हो हम चलो कोई मृत्यु हो हम चलो कोई शरीर हो तब तो उसके मृत्यु का भय हो गए जब हमसे लोग कुछ है ही नहीं एक में वित्व में ऐसी जात का भेदाव जाना थी तथा किन का कुतो वो पाए तुम इच्छेद बताओ कौन व्यक्ति ऐसा है किसको और किस से वह रक्षा करने की इच्छा करेगा किसकी रक्षा करना चाहेगा किस से रक्षा करना चाहेगा कौन रक्षा करेगा बताओ हे दही तह वही है जो तुमने पूछा था इत्यादि इन शब्दों का तो पूर्व ग्रहण करना चाहिए पूर्व भवधि यह प्रत्येगात्मेश्वर भाव निर्दिष्टा जो यह प्रत्येगात्मा वही ईश्वर है भेद भाव से जिसका निर्देश किया गया है सह सर्वात्मा कित्य दर्शे थी वही सर्वात्मा है इस बात को दर्शाने के लिए अनेकों मंत्र का एक साथ प्रयोग करेंगे छ सात आठ सर्वात्मता नौ नौ तक जाएंगे सर्वात्म की सिद्धि के लिए लगभग नौ तक पूरा जा रहा है चार मंत्रों से यह पूर्व तपसो जात अद्य पूर्व अजात गुहाम प्रवेश ठंदम यो भूते भीपश्यत एक तय तत् पूर्व तपसो जात पूर्व तपसो जाता जो पूर्व मेरे प्रथम अर्थ तो लेना यहां है पहला है। पुरुष का अर्थ पहले प्रथम तपसो जातम तप से यह लेना है ज्ञानादि रूपा तप ज्ञान तप से यह ब्रह्म से सबसे पहला जो पैदा हुआ कौन हिरण्य गर्भ उत्पन्न कौन हुआ था हिरण्य हुआ किसके अपेक्षा से अपने का पहला पैदा हुआ वो अभ्य पूर्वम मजा अब से, पंच भूतों से पहले उत्पन्न हुआ था हिरण्य गर्भ का शरीर जो होता है वह अपंचीकृत पंचमतात्मक है है ना इसीलिए भूतों से पहले पैदा कैसा हुआ तत्पर ता वहां हिरण्य का सुख शरीर पैदा हुआ सुख शरीर क्या पूर्वकल्प के वजह से है ना उसका टिका हुआ तो पूर्व शरीर सुख शरीर के लिए इसकी जरूरत नहीं पंच पंच पंच पंच तो है पंच महाभूतों की पंच प्राण और दो सत्रह उन्नीस तत्व गिनते हैं क्या होता है तो सुख शरीर होता है उसमें तो मायावच्छिम चैतन्य नाम लोग तो जरूरत नहीं है क्योंकि कोई कहता तो है पंच प्राण तो पंचभूतात्व तो है ना इंद्रिया भूतों का कार्य है तो शरीर भूतों का कार्य है ना बिना भूतों का भूतों का कार्य कहां तो से आ गया इस कैसे करो भूतों से पहले पैदा हुआ तब इसका दो व्याख्या है या तो हिरण गर्भ से क्या लेना कारण शरीर मैंने मायावचन चेतन ईश्वर है वह कर से लेना अथवा या भूतों से क्या लेना पंचकृत पंच महाभूत अथवे मैंने पंचकृत में इनसे पहले वो पैदा हो गया था हिरण्य पैदा हो गया कि पंचकृत पंच महाभूत से तो पहले तो पैदा कौन होता है और पंचकृत महाभूत होगा ही कार्य ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया सारी चीजें हैं उनको लेकर उस पर निर्भर होता है आप, आप, हो आप अद्व्या से जो कार्य पंचकूत से क्या लेंगे तो आप यदि महाभूत ले लोगे फिर वहां माया लेना माया और सिंचेतन लेना पड़ेगा और यदि से आप पंचकृत पंच महाभूत तब तो पूर्व में कोई आपत्ति नहीं है ले कभी ले लो सुख शरीर ले लो मैंने शरीर की उत्पत्ति से पहले सुख शरीर पैदा हुआ अनुभव बिल्कुल सही हो जाता है यो भूते और कैसा है वो जला ज्ञान मुक्ष जो मुक् मे यह मुक्ष जो मुक्स ऐसे जानता है व्याप्यता ऐसा देखता है ऐसा अनुभव करता यह अपश्यता विशेषेण अपश्यता क्या जान रहा है वो कि जला भूतों के अपेक्षा से पहले ज्ञान रूप तब से जो पैदा होने वाले जो हृण गर्भ है वह भूते भी तृतीय भूते भी प्रयोग कर दिया भूत ही के लिए छाद प्रयोग है भूते भी ही छांद भूत ही होना चाहिए ना कारण ही के समान तृतीय भी जो प्रयोग सही करते हैं भूतों के सहित बुद्धिर् गुफा में गुहाम प्रविशित स्टम बुद्धिर् गुफा में स्थित हुआ उस रण को अंतरिया में परमात्मा को जातम तपसो जातम गुहाम प्रविषित स्टंतम यो भूत जिन भूतों के सहित जो उसको अनुभव करता है जो देखता है वही उस ब्रह्म को देखता है ऐसा समझो निश्चय वही ब्रह्म तत्व है